नमस्कार मित्रों रेडियो प्लेबैक इंडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बोलती कहानियां में आपका स्वागत है आज हम आपको सुना रहे हैं विष्णु प्रभाकर की लघु कथा रोटी या पाप वाचन अनुराग शर्मा का उगते सूरज की किरणें अभी समंदर की ढलाती लहरों को चूम भी नहीं पाई थीं कि फुटपाथ पर बैठे भिकमंगों में आपधापी मच उठी सेठ शांतिलाल की मोटर वहां आकर रुक चुकी थी उसकी आवाज उन्हें उसी तरह उद्वेलित कर देती थी जैसे भोजन का समय होने पर कुत्तों के मुंह से अपने आप ही लार टपकने लगती है सदा की तरह सेठ जी के हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था उसी में से निकाल निकाल कर वे डबल रोटी का एक एक टुकड़ा एक एक भिखारी पर फेंकने लगे एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में वे भिखारी उन टुकड़ों पर कुत्तों की तरह झपटते कुछ तो उन्हें छिपाकर आगे भी जा बैठते सेठ जी देखते रहते और घृणा से हंसते कभी कभी बोल भी उठते लोग तो कहते हैं कि गरीब बड़े ईमानदार होते हैं लेकिन एक दिन सब उलट पुलट हो गया उन्होंने देखा कि भीड़ से दूर एक भिखारी चुपचाप इस दृश्य को देखता खड़ा है उसने रोटी का वो टुकड़ा लेने के लिए हाथ तक नहीं हिलाया सेठ जी ने उससे पूछा तुझे रोटी मिली उत्तर दिया उसने रोटी है कहां जो मुझे मिलती क्या ये रोटी नहीं है नहीं तो क्या है आपका पाप आप रोटी नहीं अपने पाप बांट रहे हैं मुझे पाप नहीं आप चाहिए दे सकेंगे अपने आप को सेठ जी सकते में आ गए लेकिन बस एक क्षण के लिए दूसरे ही क्षण उपेक्षा से हंसकर बोले तू भूखा नहीं है दो आखर पेट में पड़ गए हैं शायद तभी रोटी को पाप कहता है और वे पूर्ववत रोटी बांटने के लिए आगे बढ़ गए